श्री परमात्मि नमा ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्रीमद भागवत गीता प्रथम अध्याय में धर्त बोले हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया तो संजय बोले उस समय राजा द्र्योधन ने व्यूरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य पुत्र ध्रिषुम द्वारा व्यूवाहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर साकी और विराट तथा महारथी राजा ध्रुपद धृष्ट केतु और चेकितान तथा ता बलवान काशीराज, राजोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य प्राकर्मी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं आप समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उसको बतलाता हूं आप द्रोणाचार्य पिता में भीष्म तथा करण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर वीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है इसलिए सम मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पिता में की ही सब ओर से रक्षा करें कोरमा में वृद्ध बड़े प्रतापी पिता में भीषम ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहार के समान गरज कर शंख बजाया इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंग आदि बाजे एक साथ ही बाज उठे उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ इसके अन्तर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी आलौकिक शंख बजायी श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और बयान कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया कुंती पुत्र राजा धिष्टर ने अनंत विजय नामक और नकुलता से सुघेश और मणिपुष्पक नामक शंख बजाये श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं ध्रुषुम्न तथा राजा विराट और अजय की, राजा द्रौपदी दुपत तथा द्रौपदी के पांच पुत्र और बड़ी बुझा वाले सुभद्रा पुत्र इन सभी ने ही राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विधीन कर दिए हे राजन इसके बाद कभी अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा है अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को बड़ी प्रकार देख लू कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखी इस सेना में आए हैं इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा तो संजय बोले हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में विषम और द्रोणाचार के सामने तथा तो संपूर्ण के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन को देख। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को दादो परदादों को गुरुओं को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पोत्रों को तथा तो मित्रों को ससुरों को और हृदों को भी देखा उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करना से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शीर में कंप एम रोमांच रहा है हाथ से गणीव ध्वस गिर रहा है त्वचा भी बहुत जल रही है तथा तो मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ केशव मैं लक्षणों को भी विपरीति देख रहा हूँ तथा तो युद्ध में सजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा तो सुखो को ही चाहता हूँ हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी हमें क्या लाभ है हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं गुरुजन ताऊ चाचे लड़के तथा उस प्रकार दादे मामे ससुर पोत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं हे है मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के रज के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा अतएव हे माधव अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे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 पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष ने स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वरण उत्पन्न होता है वरण कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लोप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं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 यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो मारना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा संजय बोले रन भूमि में शोक से उद्विघ्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बांध सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया इस प्रकार से पहला अध्याय पूर्ण हुआ